प्रश्नोत्तर दीप माला साधकचर्या जिज्ञासा साधक के लिए ब्रह्मचर्य की रक्षा करना आवश्यक क्यों है और रक्षा करने के उपाय क्या क्या हैं समाधान ब्रह्मचर्य की रक्षा करने में प्रश्नकर्ता का तात्पर्य वीर रक्षा से है तो शास्त्र में वीर्य को प्राण ही माना है वीर्य का मन बुद्धि से प्रत्यक्ष संबंध रहता है यदि वीर्य रक्षित है तो मन भी स्थिर रहता है और बुद्धि भी निर्णय लेने में समर्थ होती है मन बुद्धि वश में है तो विर्य भी रक्षित हो जाता है इसलिए परमार्थ मार्ग में बढ़ने वालों के लिए ब्रह्मचर्य पालन का विशेष महत्व है अरे वीरहीन व्यक्ति क्या करेगा वह तो कुछ भी सहन करने में समर्थ नहीं होगा यहाँ तक कि शारीरिक सामर्थ्य के लिए भी शरीर में वीर्य की अनिवार्यता है हठ मात्र से तो ब्रह्मचर्य पालन करना कठिन है इसके लिए आहार व्यवहार को संतुलित करना पड़ता है शास्त्रों में अष्ट प्रकार का मैथुन बतलाया गया है जो साधक इनके प्रति सावधान रहेगा वही ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेगा ब्रह्मचर्य सदार्छेद अष्टा लक्षण पृथक स्मरण कीर्तनम केलिह प्रेक्षणम गुह्य भाषण संकल्पोध्यवसाय क्रियानिवृत्ति रेव चेतन मैथुन मैथुनम अष्टांगम प्रबदंती मनीषिण दक्ष संहिता स्त्री विषयक स्मरण उनके साथ वार्ता चर्चा क्रीड़ा चौपड़ इत्यादि खेलना उन्हें राग पूर्वक देखना उनसे एकांत में बातचीत करना काम विषयक संकल्प करना रति विषयक प्रयास करना और रतिक्रिया के लिए प्रवृत्त हो जाना मैथुन के ये आठ अंग मनुष्यों ने बताए हैं साधक को इन सब से बचना चाहिए काम विषयक उपन्यास का अध्ययन साधक के लिए सर्वथा वर्जित है अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय हो होकर लगे रहे और मंत्र जब शास्त्राध्ययन में अधिक से अधिक समय बिताए तो ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है केवल हठ के द्वारा विर्य रोकने से मन में अन्य विकृतियाँ आ जाती है इसलिए साधक को प्रारंभ में ही सावधान रहना चाहिए जिससे कि काम का बीज अंकुरित ही ना हो जिज्ञासा यदि कोई साधक निर्दोष है और समाज में उस पर किसी प्रकार का दोषारोपण हो जाए तो उसे प्रतिकार करना चाहिए या नहीं समाधान यदि साधक निर्दोष है तो वह समाज में अपनी निर्दोषता सिद्ध कर सकता है इसमें कोई हर्ज नहीं है यदि ऐसा न कर सके तो भी अंदर से उसे निश्चिंतता रहना चाहिए और भगवान पर विश्वास करना चाहिए कि वे जो करेंगे वह ठीक ही होगा उसे ज़्यादा उपद्रव में पड़ने की आवश्यकता नहीं है एक बार इर्ष्यावश कुछ ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि पर ग्रोहत्या का झूठा आरोप लगाकर उन्हें दंडित करना चाहा, पर गौतम ऋषि को भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास था वे अंदर से निश्चिंत थे तब भगवान शिव ने कृपा करके उस मिथ्या आरोप से उन्हें मुक्त किया इस प्रकार साधक को भी बहुत ज़्यादा सफाई देने की अपेक्षा भगवान पर ही विश्वास रखना चाहिए जिज्ञासा ब्रह्मचारी को भिक्षा लेते समय वर्णाश्रम का विचार करना चाहिए अथवा नहीं समाधान हाँ ब्रह्मचारी को भिक्षा लेते समय वह घर शास्त्री है अथवा नहीं इस पर तो विचार करना ही चाहिए क्योंकि वह अभी साधक है साधक को भक्ष अभक्ष का भी विचार करना पड़ता है यदि घर शास्त्रीय नहीं है तो शास्त्रीय भिक्षा भी नहीं मिलेगी ऐसी अवस्था में उसे कच्चा अन्न लेकर स्वयं भोजन बना लेना चाहिए सन्यासी के लिए तो कहीं कहीं चारों वर्णों के घरों से भिक्षा लेने का भी विधान मिलता है इस विषय में एक बात विशेष रूप से विचार करने की है कि ढांचा प्राण के लिए होता है ढांचे में बहुत बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है बुद्धि यहाँ लगानी चाहिए कि मैं सत्य बोलता हूँ कि नहीं अहिंसा ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इत्यादि में सावधान रहता हूँ या नहीं शौच सोच संतोष इत्यादि गुण मेरे अंदर है अथवा नहीं अन्य आचार तो इनके लिए सहायक है आहार व्यवहार में अधिक उलझना नहीं चाहिए बस लक्ष्य के प्रति सावधान रहना चाहिए और भूख लगने पर अभक्ष को छोड़कर जो भी मिले उसे ग्रहण करके अपनी भूख को शांत कर लेना चाहिए न मिले तो भी ज़्यादा क्षोभ नहीं करना चाहिए समझे कि आज उपवास हो गया जिज्ञासा कोई साधक कैसे समझे कि मैं पूर्ण हो गया समाधान जब वह पूर्ण हो जाएगा तो उसको स्वतः ही पता लग जाएगा आपका भोजन से पेट भर गया यह बात अन्य कोई कैसे बताएगा पर एक निश्चय कर लीजिए कि यदि किसी में कोई इच्छा या प्रवृत्ति है तो वह पूर्ण नहीं हुआ है